तुमको पिया दिल दिया कितने नाज से सी होने ना लड़ गए भोले भाले कैसे दगाबाज से हो तुमको पिया दिल दिया कितने नाज सी हो भोले भाले कैसे दगाबाज से हो तुमको पिया दिल दिया कितने नाज से हो सं को नाज से हो हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार साहब जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हमेशा ही कहते हैं ना कि ये कार्यक्रम जो हम लोगों ने शुरू किया पिछले लगभग 300 से ज्यादा एपिसोड्स पहले यानी कि 300 से ज्यादा हफ्ते पहले जब हमने ये बात शुरू की थी तो उस वक्त हमारे दिल में सिर्फ एक बात थी और वो क्या थी कि बातें करते रहिए बातें चलती रहेंगी बिल्कुल तो साहब हम तो अपना वादा पूरा कर रहे हैं कि हम बातें करते जा रहे हैं जो वादा किया वो। देखिए साहब बिल्कुल वादा तो निभा रहे हैं मगर कभी-कभी मुझे ऐसा लगने लगा है कि, कि हमारे बातें हाँ। आ, आगे नहीं जा रही हैं मतलब मतलब मैं जो ये संदेश दे रहा हूँ ये संदेश शायद मतलब जैसे कहते हैं ना कि इसका पूरी तरह से आत्मसात नहीं हो पाया है असर नहीं पड़ रहा है असर नहीं, पड़, नहीं पड़, रहा है। पड़ रहा है रिस्पांस नहीं आ रहा है हाँ रिस्पांस नहीं आ रहा है तो मैं आप सभी श्रोताओं से ये निवेदन करूंगा कि साहब कम से कम एक बार तो ये कंफर्म करें कि भैया 300 हफ्ते पहले जो बातें शुरू की थी उसका असर यह हुआ कि हम भी थोड़ी ज्यादा बातें करने लगे हैं। थोड़ी? हम नहीं भैया वो जो हमसे बात कर रहे हैं वो बताएंगे ओहो सॉरी सॉरी। अच्छा साहब चलिए तो फिर ये तो हमारा संदेश हो गया अब एक बात आपसे बता दें कि हम हर बार क्या होता है बातें करने के सिलसिले में भूल जाते हैं कि हमने एक पहेली भी इसी एपिसोड के लिए रखी हुई है यानी कि हम आपको एक धुन सुनाते हैं और आपसे कहते हैं कि भैया उस धुन को पहचानो। सब पहले तो मेरे पास बहुत संदेश आते थे उन धुनों को पहचानने वाले मगर अब लगता है कि वो तुलसीकृत रामचरित मानस की तरह जहाँ पर कि तुलसीदास जी ने कहा हाँ। कि मैं सब रचनाएँ स्वता सुखाए करता हूँ मुझे लगता है कि अब आप लोग भी हाँ। उसका हल सुखाय कर लेते हैं क्योंकि मुझे जवाब आने बंद हो चुके हैं हाँ। तो साहब आपको सही जवाब मिला नहीं मिला कम से कम ये तो मुझे बता दीजिए तो चलिए मैं कम से कम ये बता देता हूँ कि पिछले हफ्ते हम लोगों ने जब कहा था तो आपको पूछा ये था कि भाई दीवाने का नाम तो पूछो दीवाने का दा दा दा दा दा नाम तो पूछो प्यार से देखो काम तो पूछो ये गाना था तो साहब आपसे पूछा था भाई दीवाने का नाम तो पूछो आपने पलट के पूछा ही नहीं अरे ये वो, वो फिल्म थी ना एन इवनिंग इन पेरिस हाँ जी साहब एन इवनिंग इन पेरिस तो अब चलिए आज इसीलिए हम अपनी बातों की शुरुआत ही करते हैं धुन पहचान से ओके। तो पहचान लीजिए साहब धुन को अच्छा है आपने पहचान ली होगी और आप देर सवेर मुझे बता भी देंगे तो चलिए साहब अब बात करते हैं इस हफ्ते की और आज हम आपको ये बता दें कि साहब हमें तो शक कि आज शनिवार है मगर हो गया इतवार <laughs> और हमारे यहाँ पर मतलब हम जहाँ रहते हैं ना साहब हैदराबाद में हमारी बिल्डिंग में ज़ोर शोर से तैयारी हो रही है भारत न्यूजीलैंड के फाइनल मैच को हमारे मैदान में दिखाने की मैदान में इन्होंने बड़ी तैयारी की है यहाँ पर है। मैदान में बच्चों का तो क्रिकेट खेलना मना है हा, हा, हा, मगर स्क्रीन पर वो साहब बड़े बड़े खिलाड़ी आके क्रिकेट खेल लेंगे मुझे हा, हा, पता नहीं साहब ये बच्चे ऑब्जेक्शन करेंगे या नहीं करेंगे मगर अगर मैं बच्चा होता तो मैंने तो जरूर ऑब्जेक्शन किया बड़े कब हुए अरे साहब क्या बताए तो चलिए साहब आज बात थोड़ी सी ही बातों की करते हैं हम आपको ये बता दें कि वो तैयारियां जो हो रही है ना हम उसमें नहीं जाएंगे हम तो ये कहते हैं कि अगर हम देख लेंगे तो हमारा जो बनता हुआ रन होगा वापस आ जाए यही तो बात करनी है भाई आज हम ये बात आपसे जो करने जा रहे है वो है खेल में हार जीत और उसका हमारे अंधविश्वास इनसे क्या रिलेशनशिप तो... है तो साहब देखिए हार जीत तो खेल का पहलू है भाई अगर दो लोग खेलेंगे तो एक हारेगा और एक जीतेगा हाँ। और यह भी बात बिल्कुल सही है कि न मालूम क्यों हम लोग अपने आप को किसी न किसी एक टीम से जोड़ लेते हैं यानी कि हम अच्छे खिलाड़ी की कल्पना ही नहीं करते अच्छे खेल की कल्पना नहीं करते मतलब हम ये कहते हैं कि भैया हमारी कल्पना जो है वो हमारी वाली टीम जीत जाए लेकिन ये कल्पना और उसकी बात छोड़ दीजिए ये तो टीम ही अपने देश की है अरे भाई हम आज के खेल की बात नहीं कर रहे हैं आज तो हम नहीं जा रहे हैं अपने देश को जिताने के लिए हाँ, हम नहीं जाएंगे तभी वो देश हमारा जीतेगा अब ये देखिए जी कुछ ही घंटों की बात आ, है, ये तो बात सही है कुछ ही ये और, बात बात हाँ। और मैच शुरू होगा तो हमारा भाई जो है वो ये कहता है न्यूजीलैंड में ढाई बजे रात में उठ कर देखेगा अब भाई हो सकता है उसके देखने से शायद जीत जाए मगर मुझे डर यह है की उसके जागने से कहीं न्यूजीलैंड न जीत जाए हार जाएगी <laughs> तो साहब हाँ तो पहली बात तो ये हमने कही कि हारना जीतना तो खेल के दो पहलू हैं मगर हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम हमेशा ही अपने एक पसंद की टीम चुन लेते हैं और हमको ऐसा लगने लगता है कि वो टीम हमारे किसी कर्म से वो जीत सकती है जैसे मसलन आपको बताएं कि एक किसी ज़माने में हम वो मुझे याद नहीं है कौन सा शायद बेंसन एंड हेजेस वाला मैच होता था ऑस्ट्रेलिया में जो चैनल दिखाया करता था था टीवी पर हाँ. उसमें ये था कि अगर खड़े होकर देखा हाँ. तो वो बॉल पे तो पक्का फोर या सिक्स लगना है अब भैया ये होता था कि मतलब जो जैसे कमरे में लोग बैठे हैं तो यह कहा जाता था अब खड़े हो जाओ यार कम से कम एक चौहत हो पड़े हाँ. अब साहब खड़े मतलब जो नहीं खड़ा होता था उसको जबरिया खड़ा किया जाता था <laughs> और आपको ये बता दें साहब कि ये मैच सुबह से आते थे सुबह मतलब चार पाँच बजे उठ के ये मैच देखने पड़ते थे <laughs> तो साहब मुझे लगता है कि शायद ये इन्हीं मैचों से वो शाम वाले यानी जब लाइट में मैच खेलने वाली बात शुरू हुई थी <laughs> शायद इन्हीं मैचों से शुरू हुई थी मुझे ये ठीक से याद नहीं से पूछे, ये आ, याद नहीं है। है लोग लोग अगर आप आप को हो तो बताइएगा। मगर मुझको ज़रूर कि, कि चार पाँच बजे सुबह उठते थे कोई ना कोई घर पर आप ही जाते थे क्योंकि टीवी बहुत सीमित थे तो सबके घरों में तो टीवी थे नहीं तो साहब एक तो ये अंधविश्वास होता था अब आजकल हमारा अंधविश्वास ये है कि भाई अगर हमने मैच देख लिया एक-एक बॉल बस हो गया सब <laughs> हमारी टीम गई अच्छी भले टीम जीतती रहेगी वो हम हम हार जाती थी <laughs> यह बहुत बार हुआ और साहब ये एक दो बार नहीं हुआ बहुत बार। हम आपको बताएं आ, हम 2003 में 2003 की बात है ना साओपोलो में थे और पहली बार ऐसा हुआ था कि वहां पर कॉन्सुलेट ने हिंदुस्तान का कोई शायद फाइनल मैच था ऐसे वर्ल्ड कप या किसी चीज का उसका प्रसारण कॉन्सुलट में एक बड़े टीवी पर कराया अरेंज, गया अरेंज किया, अरेंज किया था। गया, था। गया था और साहब सब लोगों को निमंत्रण दिया गया जो वहां पे हिंदुस्तानी लोग थे कॉन्सुलट जनरल के जान पहचान वाले और साहब हम लोग उनके बड़े से कमरे में वहाँ जाकर बैठे और बड़ा टीवी स्क्रीन स्क्रीन लगा करके बड़ा, बड़ा, बड़ा जोश उत्साह और साहब वो हिंदुस्तान की जर्सी वर्सी पहन करके भी गए थे हाँ। और वहाँ पर साहब बाकायदा वो कॉफी और बियर और ये सब चल रहा था आपने बियर पी थी नहीं हमने नहीं पी भाई किस्मत ऐसी नहीं तो है हमारी खैर तो साहब वो वहाँ पर शुरू हुआ मैच और साहब हम आपको बता सकते हैं हमको तो यही लग रहा है अब हमें याद नहीं है कि वो मैच हम लोग कितने मतलब कितने विकेट से या कितने रन से हारे थे मगर ये हुआ था कि वो मैच जब बाद वाली जब हारने वाली है नौबत आई उसके खत्म होने से पहले हम वहाँ से चलते हो गए और मतलब बस आंख से आंसू नहीं बह रहे थे खैर उसके बाद साहब और भी मैच हुए कई बार और साहब हमने इसको कई बार देखा तो साहब अब हमारे तो दिल में ये बात पक्की है कि भैया मैच का देखना हमारी ओर से मैच का हारने के बराबर है पहले ही तो पता चल साहब अब हम आपको बता दें अब हम मैच कभी कभी देखते हैं कब देखते हैं अगले दिन यूट्यूब पर जब वो कहता है हाइलाइट्स ऑफ द मैच और अखबार में जरूर पढ़ लेते हैं कि भैया मैच में क्या हुआ किसने क्या किया कौन सा मतलब कौन सा कैच जो था वो बड़ा गजब का था और किसकी फील्डिंग कैसी थी अच्छा How उसके बाद उसके बाद क्या करें। उसकी चर्चा भी अगले दिन कर देते हैं क्योंकि हम किसी से बताते नहीं है कि हमने मैच नहीं देखा अब तो पता क्योंकि अब, अरे अब पता चल गया वो बात ठीक है ये तो आत्मस्वीकृति है मगर हम आपको ये बताएं कि उसके बाद ताकि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए वो हमसे पूछते हैं कि अंकल मैच देखा अब उन बच्चों को अगर हम ये कह दें कि भाई हम अंधविश्वास की वजह से मैच नहीं देखते हैं तो तो ये तो बड़ा बुरा लगेगा मतलब हम एक भ्रांति या एक धारणा को हम बढ़ावा दे रहे हैं अंधविश्वास को बढ़ावा देना कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं तो साहब हम इसलिए उनसे कह देते कि नहीं भाई हमने मैच देखा और उसके बाद उसी की चर्चा भी कर देते हैं अरे संजू सैमसन की बैटिंग देखी अरे वो आजकल क्या है भैया खिलाड़ी हम नाम भी भूल गए तो खैर साहब बताते हैं फलाने की बॉलिंग देखी बुमराह की बॉलिंग देखी ऐसे करके याद आता है <laughs> आपको सच बताएं साहब हमें तो आज भी चंद्रशेखर बेदी और प्रसन्ना की बॉलिंग की याद आती है हम उसको देख तो नहीं पाते थे उसके बारे में सुना करते थे कि भैया प्रसन्ना जी ऑफ स्पिन फेंकते थे बेदी साहब लेग स्पिन फेंकते थे हमें वो मतलब कल्पना में हमारे को वो लेग स्पिन और ऑफ़ स्पिन और वो सब याद आता है खैर तो साहब मेहनत तो खिलाड़ी करें हैं, मेहनत खिलाड़ी करें प्रैक्टिस वो लोग करें पसीना, पसीना वो बहाएं <laughs> भाई सच बात तो यह है कि इनाम भी वही पाएं मगर हमारे जैसे लोग जो हैं वो अंधविश्वास को इसमें जोड़ देते हैं जोड़ देते हैं मतलब हमारी वजह से बेचारे पसीना बहाएं मेहनत करें हार भी जाएं वो हमसे बढ़ता है अंधविश्वास का एक आध फायदा भी है जैसे मगर वो फायदा हमारे लिए नहीं है वो फायदा अंधविश्वास का उनके लिए है वो जो खेल रहे हैं यानी जो हिस्सा ले रहे हैं हाँ, हाँ। इसमें क्या होता है देखिए अंधविश्वास खाली खेल के लिए नहीं होता है हम आपको बताएं हमारे एक मित्र थे जो हम लोग एमएससीम पढ़ते थे तो साहब हमारे एग्ज़ाम होते थे सुबह सात बजे से पेपर होता था तो पता चलता था कि हम लोग जब भी पहुँचे पौने साथ छे चालीस ऐसे पहुंचते थे एग्जाम हॉल में हमारे मित्र जो थे वो वहां बैठे हुए मिलते ऐसा कहे आप साढ़े पांच बजे आ गए थे बोले यार हमारे जो है ना रस्ते में दूध वाले पड़ते हैं अच्छा दूद, दूद। तो बोले साहब वो जो अगर हम थोड़ा देर से निकलते हैं तो हमें रस्ते में कई दूध वाले दिखते और उसके दूध वाले को देखना जो है वो अपशकुन माना जाता है अरे बाप रे। तो भैया उनका अंधविश्वास ये था कि दूध वालों के निकलने से पहले पहुंच जाओ यूनिवर्सिटी के अंदर <laughs> भाई साहब फर्स्ट डिवीजन तो आई उनकी बिल्कुल सही बात है इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते थे हमारे मित्र अब इस दुनिया में नहीं है अलबत्ता ये बात सही है मगर जब तक पढ़े बड़ा तेज पढ़े भैया कृष्ण मोहन जी तो सब कृष्ण मोहन जी हमारे जो थे वो उनके अंदर यह था तो अब हो या ना हो इसका दूध वाले का असर पड़ता हो या ना पड़ता हो मगर कम से कम उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता था ना हाँ। भाई अंधविश्वास से आत्मविश्वास बढ़े या अपनी मेहनत से आत्मविश्वास बढ़े हाँ। पॉजिटिव रिजल्ट तो आत्मविश्वास से ही आता है बिल्कुल अच्छा दूसरी बात यह कि आत्मविश्वास जो है वो अपने लिए एक बड़ी भारी प्रेरणा का कारण बनता है यानी कि आप मान लीजिए कि आप 100 काम मतलब किसी भी चीज का 100 यूनिट आप कर सकते हैं अगर प्रेरणा मिल जाती है ना तो आप 120 यूनिट कर सकते हैं। हमारे साथ हमारी प्रेरणाएं जो थी ना हम उनका जिक्र आज नहीं कर पा रहे हैं इसके कुछ कारण हैं कितनी सुंदर थी प्रेरणा <laughs> देखिए <laughs> <कहा, कहा>, उस <laughs> उस जमाने में जब की बात कर रहे हैं तब जो भी थी वो सुंदर ही थी अच्छा ठीक है ठीक so है। कम से कम से सुंदर तो मगर नहीं हमने कहा उस जमाने में अब आज की नजर से देखेंगे तो फर्क हो जाएगा ज़माने की पूछ रहे हैं भाई। तो, तो, तो साहब ऐसा है कि प्रेरणा जो है वो आपको आपसे दस बीस परसेंट ज्यादा करवा लेती है हमारा एक ही बात होती है कहने के लिए कि भाई आप जो भी करिए यानी कि आप कुछ भी काम करें उसमें आपको बेस्ट होना है और ये ये जो बेस्ट है ना आपका आत्मविश्वास नहीं कराता है है इसके लिए आपको प्रेरणा प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। हम ये समझते है ये समझते हैं कि जो आत्मविश्वास अंधविश्वास जो भी है ना ये सब आपको अपने परफॉर्मेंस को एक ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचाने में मदद करता है जैसे कि नहीं वही मैं बताने जा रहा हूँ oh, कि मैं ये जो ऑप्टिमम लेवल कह रहा हूं ना ये हमारे मास्लो साहब की थ्योरी के हिसाब से जिसे कहता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आप अपने नजर में जो सबसे अच्छा कर सकते हो यानी कि उसके बाद आपको यह शिकायत नहीं होनी चाहिए अपने आप से कि भैया मैं इससे अच्छा कर सकता था प्रोवाइडेड तो वो हाँ। प्रोवाइडेड वाली बात न रह जाए तो ये जो हमारी आत्मविश्वास है और ये जो प्रेरणा है ये मिल करके हमें वहां तक पहुंचा देती है अच्छा, अच्छा एक और बात है साहब यहां पर ये तो चलिए इंडिविजुअल के लिए बात हो गई मगर अगर जो हम कहें कि कहीं पर टीम एफर्ट की बात होती है तो वहां पर ये जो प्रेरणा है ना, ये उस टीम को भी एक एक बाइंडिंग फोर्स हो जाती है और उस पूरी टीम को आगे बढ़ाने में मदद करती है जैसे हम आपको बताएं साहब हम एक बार एक इंटरव्यू देने के लिए गए देहरादून और वहां से हम लोग चले गए एक दिन का गैप था शायद ये सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू था उसमें एक दिन का गैप था तो चार पांच लोग मिलकर के मसूरी चले गए मसूरी में साहब बहुत मतलब पूरे दिन का टाइम था तो दिन भर घूमते रहे और उसके बाद मुझे याद आता है कि हम लोग नीचे कोई झरना था वहां कैंपटी फॉल था या जो भी झरना था तो हम साहब वहां से, से मतलब वो लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से नीचे उतर के कहीं जाना था खैर साहब हम लोग चार पांच लोग थे हम लोग वहां तक चले चले तो गए भैया मगर उसके बाद जब शाम हो गई और लौटने में अब अंधेरा भी हो गया और हम लोग पगडंडों से गए थे अब हम लोग को तो पता नहीं था यार हम मतलब ऐसा कोई पहाड़ पे रहने का अनुभव नहीं था तो ये था कि चार लोग जो गए थे आपस में एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते रहे हाँ यार पहुंच जाएंगे हाँ यार चले जाएंगे और भाई साहब हम लोग नौ बजे रात में करीब मतलब वो मसूरी के टैक्सी स्टैंड पर पहुंचे थे टाइम लग गया हाँ। और साहब मतलब वो तो उम्र भी बहुत वैसी थी कि जब 9 बजे रात तक मतलब सुबह 9 बजे सुबह 7 बजे निकले थे 9 बजे रात तक घूमते घूमते भी ताकत थी बदन के अंदर हाँ। और साहब वहां से फिर किसी टैक्सी में बैठे और उससे हम लोग देहरादून आए वो सब तो हुआ मगर उस आज भी मुझे वो दिन याद है कि हम लोग अगर अकेले होते तो शायद हमारे लिए वो रास्ता तय करना और वो शायद एक कठिन काम मैं ये तो नहीं कह सकता क्योंकि आज मैं अगर जो उसको पीछे जाकर देखूं भी तो मुझे पता नहीं कि मैं आ पाता या नहीं आ पाता मगर ये पक्की बात है कि वो टीम वर्क ने उसमें जो प्रेरणा थी उसने हमको आगे बढ़ा शक्ति ने आपको आगे बढ़ाया आगे बढ़ा दिया थीके? अच्छा कभी कभी साहब टीम की शक्ति जो है ना वो बुरे काम भी करवा देती है हाँ। जैसे वो पता नहीं सब आप सब लोगों को कॉलेज का अनुभव होगा वो जब किसी से झगड़ा होता था ना तो हम लोग क्या कहते थे ठहरो अभी लेकर आते हैं लेकर आते हैं मतलब अपने चार दोस्तों को लेकर आते हैं अच्छा ये भी भरोसा भी, नहीं था, हाँ, हाँ। ये भी भरोसा भरोसा नहीं नहीं नहीं था था कि वो दोस्त आपके साथ इस में हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे जो भी करेंगे हाँ। मगर आपको विश्वास था कि अगर चार दोस्त आ जाएंगे तो निबट लेंगे <laughs> तो अच्छा चलिए सब बात अंधविश्वास से शुरू हुई थी हम आत्मविश्वास और प्रेरणा पर आ गए मगर बातों का तो साहब यही होता है ना शुरू कहाँ से करते हैं खत्म कहा हो जाती हैं। है अजीब <laughs> दास्तान है ये।, क्योंकि हम एक बात ये बेकार की निराशा को जन्म देती है और बेकार की निराशा क्यों होती है क्योंकि आपने तो कोई लॉजिक तो लगाया ही नहीं आपने जो भी किया वो बिना किसी तर्क के आप वो काम कर रहे हैं और भाई आपका निर्णय यानी कि आप जिस टीम को जिताना चाहते हैं या जिस आदमी को जिताना चाहते हैं हो सकता गलत हो मगर साहब हमारा अंधविश्वास है हम उसको सही मानते हैं तो साहब ये जो है ना ये निराशा और लॉजिक की कमी ये भी उसी अंधविश्वास का हिस्सा है तो किसी ना किसी तरीके से अगर आप देखिए अंधविश्वास कोई बहुत पॉजिटिव चीज तो नहीं है मगर ये एग्जिस्ट करती है अंधविश्वास, तो अंधविश्वास किसी ना किसी फॉर्म में अंधविश्वासी कहीं कही हाँ है। है। है उसमें पानी भर के भैया इसमें सिक्का डाल देना अब यार सच पूछो तो उस गिलास में सिक्का अच्छा और गिलास में सिक्का डालने के बाद आप उस वापस नहीं लौट सकते घर में अगर अगर आप आप लौटे लौटे तो तो तो तो आपको सिक्का आप तो डालना पड़ेगा हाँ। कि जैसे फीस है प्यारे? नहीं नहीं बाहर जा रहे हैं तो भरा पानी देख लिया तो अच्छा हो, होगा। अच्छा अच्छा साहब वो आप कहीं रास्ते में जा रहे हो भाई साहब एक कोई वो ब... बिल्ली आ गई नहीं नहीं अबे बिल्ली नहीं वो कौन सी गाड़ी होती है पोस्ट ऑफिस की पोस्टल वैन दिखाई पड़ गई तो साहब उंगली पे उंगली चढ़ा के बैठ गए और बंद। और बंद जब तक काली गाड़ी नहीं दिखेगी तब तक जबान ये, बंद ये ने, सिखाया तो था। अब किसी ने भी अंधविश्वास का अगर आप कोई कारण सोचने लगे तो अब ये तो वही वाली बात हो गई कि भैया अंधविश्वास यानी कि जिस जमाने की बातें आप सोच रहे हैं उस जमाने में न तो ये लाल गाड़िया होती थी और सब पोस्टल वैन तो न रही होगी पक्ष की तभी तो चारू ने जब बताया था और काली कारें तो साहब नहीं ही रही बहुत होगी मुश्किल से दिखती थी पता चला बहुत देर तक मुंह बंद रहा अब तो साहब हम यही समझते हैं कि अक्सर कभी कभार ऐसा होता है हमें तो अपनी पत्नी को ढूंढ के पोस्टल वैन दिखानी पड़ती है और जब वो पोस्टल वैन दिखा देते उसके बाद काली कार जितने भी निकल जाए हम उनको देखने नहीं देते अच्छी बात नहीं जी। बताया है चलिए साहब तो ये अंधविश्वास की बातें आपसे आज कर रहे हैं ना तो देखिए ये मैं इसका मजाक उड़ा रहा हूँ मगर ये हमारे अंतर मन में कहीं ना कहीं बैठी हुई है जी, इससे नुकसान हो सकते हैं इम्पोर्टेंट काम करने हैं हाँ बहुत से काम टल जाते तो हैं हमारे अंधविश्वास की वजह से, हाँ, से इसमें रुकावट आ जाती रुकावट आ जा हम तब करेंगे जब ऐसा ऐसा हो वो जैसे होता था कि हाँ, कि वो वो मुहूर्त होगा हाँ, ये मुर्त मुर्त हाँ, ये हो तो ये निकलेगा तो थोड़ा सा वो हो जाता है कि आपका जरूरी काम अटक गया लटक गया उसकी वजह से नुकसान तो चलिए साहब आप या? अपने अंधविश्वास भी जरा देख लीजिए भाई और हम तो यही कहेंगे कि भैया एक बार तर्क की कसौटी पर कस लिया जाए तब देखा जाए मगर आप चाहे जो कहें भाई साहब हम हम आज मैच देखने ना नहीं जाएंगे हम चाहे जितने उसकी तर्क की कसौटियां ले आए चाहे आप कितना भी आर्ग्यूमेंट दे दें हम नहीं देखेंगे क्योंकि भाई मैं चार साल के लिए अपनी टीम को मुश्किल में नहीं डाल सकता बिल्कुल नहीं डाल सकते भाई और तो हम ये श्रेय भी नहीं लेना चाहते कि हमने देख लिया तो हार गए ये तो चलिए साहब बुरा वाला इसके साथ अपनी टीम यस yes, सभी को शुभकामनाएं आपको और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे और फिर कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे और तब तक के लिए नमस्कार आपने अपना समय दिया है उसके लिए मैं आभारी हूं आपको धन्यवाद देता हूं फिर मिलते हैं नमस्कार धन्यवाद और साहब हाँ बातें करते रहिए तभी बातें चलती रहेंगी किसकी बात करें हाँ, किसकी बात करें आ, आ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है तो इसी पर सोच लीजिए किसकी बातें करेंगे तुरी जादू भरे हो मांगी बहारे हमने बिजली गिरी हाय तुमको पिया दिल दिया कितने नाज से